माँ की बातें सरयो बाला देवी माँ करवट बदलकर तनिक सोई मुझे भी थोड़ी नींद आ गई जागने पर देखती हूँ कि माँ पंखा झल रही है थोड़ी देर बाद माँ उठी मैंने देखा कि पास के कमरे में कुछ स्त्रियॉँ बैठी हुई हैं उनमें से दो भगवा वस्त्र धारिणी हैं उन्होंने माँ को प्रणाम किया उनके साथ एक छोटा लड़का भी आया था उसके प्रणाम करने पर माँ ने भी उसे नमस्कार किया वे लोग मिठाई लाई थी माँ ने मुझे उसे उठाकर रखने के लिए कहा और स्वयं हाथ मुंह धोने गई परिचय से मालूम पड़ा कि वे कालीघाट के शिवनारायण परमहंस के शिष्य हैं तथा उनके गुरु के यहाँ दिन रात व्यापी यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है इत्यादि कुछ देर बाद ही आकर बैठी भगवत धारणियों में से एक ने माँ से कहा आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं, माँ कहो भगवत हारिनी मूर्ति पूजा में कोई सच्चाई है या नहीं हमारे गुरु कहते हैं मूर्ति पूजा कुछ नहीं है सूर्य और अग्नि की उपासना करो माँ तुम्हारे गुरु ने जब ऐसा कहा है तब वह बात मुझसे न पूछना ही ठीक रहेगा गुरुवाक्य में विश्वास रखना चाहिए वह कहने लगी नहीं आपको अपनी राय देनी ही होगी माने ने पुनः अपनी राय देने में असहमति जताई पर भगवाधारिणी किसी प्रकार भी छोड़ने को राजी नहीं तब माने कहा वे तुम्हारे गुरु यदि सर्वज्ञ होते या देखो तुम्हारे जिद के कारण बात से बात निकली तब वे ऐसी बात नहीं करते पुरातन काल से कितने ही लोग मूर्ति की उपासना करके मुक्ति लाभ करते आ रहे हैं वह क्या कुछ नहीं है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 सुनने में अलग अलग होने पर भी हम उन सबको पक्षी की बोली कहते हैं यह नहीं कहते कि एक बोली ही पक्षी की बोली है और अन्य नहीं वे लोग कुछ देर तर्क करके अंत में निरुत्तर हो गए। बाद में उन्होंने श्री माँ से पूछा आपका घर कहाँ है माँ कामालपुर हुगली जिले में वे यहाँ का पता क्या है बताइए हम लोग बीच बीच में आएंगे माँ ने पता लिख देने के लिए कहा वे लोग जो मिठाई लाई थी श्री ने पहले ही उसमें से कुछ मिठाई लड़के को देने के लिए कहा था और मैंने उसी समय दे दिया था कुछ देर बाद उन लोगों ने विदा ली उनके जाने पर माँ ने कहा स्त्रियों को भला तर्क करना चाहिए ज्ञानी पुरुषों ने ही भला तर्क द्वारा उन्हें कितना पाया है ब्रह्म क्या तर्क की वस्तु है थोड़ी देर के बाद ही मेरी गाड़ी आई माँ कहा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 मां काशी जाने वाली थी माँ ने स्नेह भरे स्वर से कहा फिर आना इसी समय चंद्रबाबू ने आकर नाराजगी के स्वर में कहा बाहर गाड़ी खड़ी हुई है और कोचवान झल्ला रहा है मैं सबको कहे दे रहा हूं कि गाड़ी आने से कोई जरा भी देरी ना करो मां ने यह सुनकर कहा अरे उसकी क्या गलती है वह तो जा ही रही थी आओ बेटी आओ अस्त्र भरे नेत्रों से मैं उन्हें